इसमे कर्म विचारे के के की, की है और उस पर भिन्न-भिन्न भी बिल्कुल कहना बिल्कुल भिन्न भिन्न व्यवस्था प्रतीत होती है ऐसा कोई कहते हैं, परंतु वैसा तो कहना अप्रशस्त है आसरायन ने जो व्यवस्था की है वह से देखना चाहिए इन दोनों कर्म भेद मंत्रों के अनुकूल नहीं होता क्योंकि जैमिनी ऋषि ने कर्म कांड में मंत्र में देवता मानी है और कर्म का अधिकार स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुई पुरुषों को है इस पर ऐसी यह स्पष्ट होगा कि कर्म विषय में जड़ बुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है ऐसा होता है कर्म में मंत्र में देवता हो तो मूर्ध मुद्द देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं है तो महर्षि दयानंद जी महाराज का पुनः प्रवचन का आज नया एक व्याख्यान आरम्भ होता है और इसका शीर्षक दिया है धर्माधर्म विषयक धर्म और अधर्म विषय वाला व्याख्यान अधर्म किसे कहेंगे धर्म किसे कहेंगे तो इन दोनों विषयों पर ऋषि ने अपने व्याख्यान में लिया है तो कहते हैं कि कोई ऋषि से प्रश्न उठाता है या स्वयं भी प्रश्न उठा सकते हैं। क्या वेदों में मंत्रमयी देवताओं का अथवा विग्रहवती देवताओं का प्रतिपादन है प्रश्नकर्ता पूछता है चारों वेदों में एक तो मंत्रमयी देवता और दूसरे विग्रहवती देवता अथवा विग्रहवती देवता विग्रह का मतलब प्रतिमा मूर्ति यहां पर विग्रह का अर्थ संधि विग्रह वाला नहीं विग्रह विग्रह का अर्थ है मूर्ति तो कहते हैं कि क्या चारों वेदों में जितने भी मंत्र हैं तो उन मंत्रों के अंदर जो देवता होते हैं क्योंकि कोई भी मंत्र बिना देवता का नहीं होता देवता का मतलब विषय कि इस मंत्र का क्या विषय है जैसे अग्निवीडे पुरोहितम तो इस मंत्र का जो ऋषि जो देवता है इस मंत्र का जो मुख्य विषय है वो अग्नि है अब अग्नि से वहां पर ईश्वर का और भौतिक अग्नि का दोनों का ही स्वीकार किया जाता है तो ऐसे कहते हैं कि ऋग्वेद आदि जो चारों वेद हैं क्या उन चारो वेदों के मंत्रों में क्या ऐसा विषय भी, भी देखने को मिलता है कि जहां से साकार ईश्वर की पूजा सिद्ध हो जाती हो पूछने वाला तो पूछेगा ही कुछ भी पूछ सकता है और आगे क्या कहते हैं कि सवयव देवताओं के बिना जड़मती अज्ञानी लोग किस प्रकार पूजा कर सकेंगे कहते हैं कि जो निराकार की उपासना करने में कठिनाई अनुभव करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ सामने रखा होना चाहिए बिना सामने कुछ रखे उनका चित्त ही एकाग्र नहीं हो सकता और उनका ऐसा मानना है कि हम अगर निराकार परमेश्वर का ध्यान करें तो करें किसका और कोई आकार नहीं कोई रूप नहीं कोई रंग नहीं कोई भार नहीं कोई दृश्य नहीं कैसे करेंगे ध्यान अब कोई कहे आकाश का ध्यान करो तो आकाश का ध्यान कैसे करेंगे कुछ उसमें है ही नहीं वो दृश्य है कोई कहे शब्द का ध्यान करो तो शब्द भी हम नहीं देख सकते तो कैसे ध्यान करेंगे तो इसलिए उन लोगों के लिए जो किसी न किसी का सहारा चाहते हैं बस एक सामने कुछ रखा हुआ होना चाहिए भले ही वो कुछ भी हो कोई किसी की भी मूर्ति हो बस एक सामने चाहिए और उससे उनको लगता है कि मुझे बड़ा सहारा मिल रहा है फिर उससे वो प्रार्थना करेंगे उससे रक्षा की कामना उससे बहुत सारी चीजें हालांकि वो सुनता तो है नहीं क्योंकि सुनने वाला जो है वो वो जहां पर बैठा है वहां पर सुनाने वाला नहीं है सुनाने वाला सुनने वाले में नहीं है मतलब जैसे हम मान लीजिए शंकर जी की मूर्ति रखते हैं तो शंकर जी तो वहां नहीं है शंकर जी अब कोई कह सकता है शंकर जी के अंदर परमात्मा तो है तो है इसमें तो कोई निश्चित करने बात नहीं पर उस शंकर जी की मूर्ति में मैं कहा हूं मैं तो नहीं हूं उसमें अब जब मैं ही नहीं हूं तो वो जो अंदर ईश्वर बैठा हुआ है वास्तव में हम उस अंदर ईश्वर की पूजा नहीं करते हम उस सामने रखे हुए जो शिव जी की मूर्ति है हम उससे याचते हैं उससे मांगते हैं उससे रक्षा की प्रार्थना करते हैं अंदर ईश्वर है उसकी और हमारी दृष्टि नहीं जाती तो कहते हैं कि आ किसी मंत्र में ऐसा वर्णन है कि जहां पर वेदों में ये सिद्ध हो जाता हो कि भाई कोई बात नहीं तुम एक छोटी सी मूर्ति रख लो और उसका ध्यान करो उसकी उपासना कर दो उसको खिलाओ उसको पिलाओ उसको सुनाओ अपने दुखड़े कितने ही दुखड़े सुनाया जाओ वो सुनेगा किसी जीवित व्यक्ति को अगर आप दुख सुना सकते हैं वो तो सुनेगा भले ही अरुचि से सुने या अरुचि से सुने ये अलग बात है सुनेगा जरूर किसी ज्ञानी व्यक्ति के सामने आप अपनी रक्षा की प्रार्थना करेंगे किसी देश की सीमा पर खतरा अगर खड़ा हो जाता है तो क्षत्रिय से हम प्रार्थना करें तो वो देश की सीमाओं को सुरक्षित रख सकता है पर अगर एक हम पत्थर की मूर्ति वहां सीमा पर ले जाके गाड़ दें और सब जवानों को कहते कि भाई तुम इससे प्रार्थना करो यही तुम्हारी रक्षा करेगी तुम्हें स्टैंड गन और ये रॉकेट और ये सब कुछ चलाने की आवश्यकता नहीं तुम तो अपना आराम से बैठो खाओ पियो और मस्त रहो तो क्या ये संभव है अब जिन लोगों ने ऐसा सोचा उनकी दुर्दशा हुई और दुर्दशा आज भी हो जाती है कई बार पर आदमी समझ नहीं पाता इसको तो कहते हैं कि कि जो जड़मती है अज्ञानी है जब तक उनके सामने कोई सवयव देवता नहीं होगा तब तक वो उपासना कैसे करेंगे पूजा कैसे करेंगे और धर्म व्यवहार में निर्वाह उनका कैसे होगा कि ना किसी के किसी को मान के तो चलना है किसी न किसी को मानना है माने बिना आदमी जीवित नहीं रह सकता कुछ ना कुछ जरूर मानेगा ये कम्युनिस्ट जो होते हैं ये नास्तिक होते हैं प्राय करके क्या होते ही नास्तिक लेकिन ये भी किसी ना किसी को मानते हैं स्टेल को मानते हैं या इनका जो मुख्य जो नेता हुआ है कौन हुआ कार्ल मार्क्स उसकी प्रतिमा के ऊपर हार चढ़ाएंगे हाथ जोड़ेंगे वो सब कुछ करेंगे जो एक साकारवाद ईश्वर को मानने वाला करता है वो भी करते हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए सामने तो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो किसी को नहीं मानता हो कुछ ना कुछ उसको मानना ही पड़ता है उसको लगता है कि बस उसको माना और मेरे हृदय में साहस और विवेक और धैर्य उसकी कृपा से आ ही जाता है जबकि धैर्य साहस या ज्ञान जो है वो वो वो किसी चेतन व्यक्ति से मिल सकता है वो उससे नहीं मिलता है तो कहते हैं कि स्वामी जी अब इसका उत्तर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है वेदों के तीन कांड हैं उपासना कर्म और ज्ञान वेदों के अंदर तीन विषय हैं। उपासना संबंधी विषय है जिसमें उपासना परक बहुत सारे मंत्र हैं और बड़ी अच्छी अच्छी भावनाएं उन मंत्रों में है अग्न आया ही वीत ये हे जान प्रकाश ईश्वर आओ हमारे हृदय में बैठो बड़ी अच्छी अच्छी प्रार्थना है अगर उन प्रार्थनाओं के अर्थों को उन मंत्रों के अर्थों को हम ठीक से जान करके अगर हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो निश्चित रूप से हमें किसी मूर्ति की आवश्यकता पड़ती नहीं है उससे ही हमारे अंदर धैर्य साहस बल ज्ञान विज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा हम रक्षा की प्रार्थना किससे करते हैं चेतन से करते हैं और हम साकार की उपासना या ध्यान हम ठीक तरह से कर भी नहीं पाते तो कहते हैं कि वेदों में तीन विषय है एक तो है ज्ञान और वो ऋग्वेद का विषय है उपासना जो है वो शाम जो है वो उपासना का कांड है शाम में उपासना के विषय में चर्चा है और यजुर्वेद में कर्म के विषय में उसका पहला मंत्री कहता है श्रेष्ठ तमाय कर्मणे माँ व इस स्तेशता चोर हम पर शासन नहीं करें हमारा राज हमारा देश ऐसा हो कि जो चोर उचक के उनका शासन हमारे ऊपर ना हो किन्तु ईमानदार कर्तव्य और ईश्वर भक्त इस राष्ट्र पर या किसी भी राष्ट्र पर शासन करने की क्षमता रखते हुए माँ नहीं है ये चोर लोग हमारे पर शासन ना करें। श्रेष्ठ तमा कर्मे कर्म ऐसा करें कि जो दुनिया में हम इस स्मृति के साथ में गिने जाएं, इस आदर के साथ गिने जाएं कि लोग हमें देखने के लिए लालयत हो जाए हमारा प्रवचन सुनने के लिए लोग इकट्ठे हो जाए कि कब ये बोले कब इसके मुख से अमृत वर्षा झरे कब इसकी बहुमूल्य बातें हमें सुनने को मिलेंगी कब इसकी वाणी बोलेगी इतना बड़ा व्यक्ति है पूरे विश्व में जिसका आचरण के साथ सम्मान हो पद के साथ सम्मान हो तो कहते हैं वो श्रेष्ठतम कर्म के बिना संभव नहीं है श्रेष्ठ कर्म तो हम कर सकते हैं पर श्रेष्ठतम कर्म तभी संभव होगा जब हम अंदर से निस्वार्थ हो जाएंगे इसलिए निस्वार्थ ही श्रेष्ठतम कर्म हो सकता है श्रेष्ठ कर्म तो सकाम तो हो सकता है श्रेष्ठ कर्म लेकिन श्रेष्ठतम कर्म तो निष्काम होगा क्योंकि जब निष्काम कर्म में व्यक्ति अपने को लगाता है तो उसके अंदर सबसे पहला प्रभाव ये होता है उसके मन के अंदर कि उसकी दूसरों से अपेक्षा नहीं रहती है सबसे पहला काम उसके मन के ऊपर ये रहता है वो किसी से अपेक्षा नहीं करता पर खुद को ये अनुभव कराता है कि मैं जो भी करूंगा वो दूसरे के लिए करूंगा पर दूसरे से कोई इच्छा नहीं करनी लोग सम्मान देते हैं उनकी मर्जी दें पर अपने को कोई सम्मान नहीं चाहिए लोग धन देते हैं तो देते रहे पर अपने अंदर कोई धन की इच्छा नहीं है तो ये जो एक उत्कृष्टतम भावना है कि समाज से हमें कुछ नहीं चाहिए समाज अपना कर्तव्य समझता है तो दे नहीं समझता है तो फिर वो ईश्वर विश्वास रखकर के अपने कर्तव्य कर्म को करता रहता है तो सबसे पहला प्रभाव उसके अंदर होता है कि वो किसी की उप, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है पर स्वयं किसी की उपेक्षा नहीं करता है तो अपेक्षा और उपेक्षा में बहुत अंतर है अपेक्षा क्या होती है कि मैं कोई काम कर रहा हूं समाज में कोई कोई हॉस्पिटल चला रहा हूं कोई कोई समाज सेवा का काम कर रहा हूं कोई किसी तरह का जनता के हित के लिए मैं कि, मैंने किसी काम को हाथ में लिया है तो वो ये बात उसके अंदर बनी रहती है वो सोचता रहता है कि बदले में समाज से भी मुझे मिले पर इतना बता देता हूं ये आरंभिक लोगों के लिए नहीं है हम जितने यहां पर बैठे है हमें तो प्रशंसा चाहिए हमें तो यश चाहिए सत्यम वही यश सत्य क्या है? सत्यम वही यशा श्रीमय श्री तो उसमें सत्य और यश और श्री उसमें यश भी आये हमें तीनों चाहिए हमें एक नहीं चाहिए हमें तीनों चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि हम अभी इतने योग्य नहीं है कि हम किसी का काम केवल निस्वार्थ भाव से करता सके हमें बदले में कुछ न कुछ लगा रहता है कुछ ना कुछ हमें चाहिए इसलिए योग दर्शन में आया है कि निष्काम कर्म कौन कर सकते हैं तो वहां कहा चरम योगी नाम जो चरम योगी होते ना परम उत्कृष्ट योगी वही निष्काम कर्म का काम अपने हाथ में ले सकते हैं बाकियों की बस की बात नहीं है ठीक है छोटा मोटा काम हम कर सकते ठीक है हमने किसी से कोई इच्छा नहीं की और मैंने उसका काम कर दिया मैंने किसी को सड़क पार करा दी अब सड़क पार कराने में हमारी उसे क्या क्या कामना की वो हमें सड़क पार कराया मान लीजिए सूरदास जी हैं और वो कह रहे हैं कि महाराज सड़क पार करवाओ कोई अब उनको दिखता नहीं कौन महाराज है और कौन नहीं है मान लो आप में से कोई है या हम में से कोई है और हमने का किया हो और हमने उसको सड़क पार्क करवा दिया अब हमें उससे क्या लेना है हम क्या चाहते हैं उससे ये हमारा निष्काम कर नहीं सकता है लेकिन इस कर्म के साथ में एक भावना जुड़ी हुई है क्या भावना जुड़ी हुई है अगर वो ये सोचता है कि मैंने ये पुण्यकर्म किया है इसका मुझे फल मिलेगा अच्छा जन्म अच्छा परिवार अच्छा वातावरण अगर ये भावना उसके मन में आ जाती है तब वो रास्ता पार करवाना उसका एक श्रेष्ठ कर्म तो है आरंभिक अवस्था में पर वो श्रेष्ठ तम कर्म नहीं है लेकिन अगर ये सोचता है कि एक सूरदास जी है और मैं इस पर कृपा से आंख वाला हूं और मैं ये रास्ता उनको पार करा देता हूँ मुझे कोई फलकी इच्छा नहीं है कि मुझे ईश्वर क्या देगा क्या नहीं देगा वो हिसाब वो जाने उसका हिसाब मैं नहीं रखता कर्मने वाधिकार से माफले कदाचल वाली बात तो कहते हैं कि ज्ञान कर्म और उपासना आगे कहते हैं स्वामी जी परंतु उपासना कांड में केवल एक उपासना ही का प्रतिपादन वैसा नहीं है उपासना में ईश्वर का ध्यान ईश्वर की विधि ईश्वर के स्वरूप की चर्चा तो है ही कि ऐसे उपासना करें ऐसे बैठे इस स्थान पर करें इन गुणों का वर्णन करें इन गुणों को हम अपने अंदर लाए ये सब बातें हैं लेकिन साथ में ज्ञान और कर्म की भी चर्चा के मुख्य रूप से तो उपासना की चर्चा है लेकिन गौण रूप से उसमें ज्ञान और कर्म ये भी आया है आगे कह रहे हैं कि अथवा ज्ञान कांड में ज्ञान ही का प्रतिपादन हो कर्म कांड में कर्म ही का प्रतिपादन हो यह ऐसे इसी तरह रि ऋग्वेद में ऋग्वेद में मुख्य रूप से ज्ञान का विषय है लेकिन कर्मकांड का भी विषय है कर्मकांड का मतलब वो यज वाला तो है ही लेकिन साथ में जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म के प्रति सर्तकता उस कर्म के प्रति जागरूकता वो उसमें आपको मिलेगी इसी तरह से यजुर्वेद मुख्य रूप से कर्म का विषय है और कुर्य वे कर्माणी और ईशे त्वे ईशे त्वर्जे त्वा से लेकर के आप पढ़ जाइए तो केवल कर्म का ही विवरण नहीं है वहां पे कर्म के साथ साथ वहां पर ज्ञान का भी विवरण मिलेगा उपासना का भी मिलेगा लेकिन गौण है वो तो स्वामी जी कहते हैं कि इन तीनों वेदों में ये जो एक प्रक्रिया है कि मुख्य रूप से ज्ञान मुख्य रूप से कर्म मुख्य रूप से उपासना लेकिन गौण रूप से तीनों विषय वहां पर सम्मिलित है जैसे अधर्व फिर बच गया उसमें क्या ज्ञान कर्म उपासना तो तीन वेद हो गए चौथे में ऋषि कहते हैं कि जो कुछ तीन से बच गया वो चौथे में जो तीन से बच गया वो चौथे में यानी साज्ञान अब विज्ञान क्या है वहां पर भी उपासना का भी विज्ञान है कर्म का भी विज्ञान है ज्ञान का भी विज्ञान है और विज्ञान का भी विज्ञान है ऐसे बहुत सारे मंत्र आते हैं अष्टचक्रा, चक्रा अष्ट देवानाम पूर्वोध्या तस्या हिरण्यय ज्योतिषा तमसा ज्योतिषाव्रता इस तरह का मंत्र है अथुर्वेद का मंत्र है वो क्या कहता है वो कहता है अपने शरीर को देखो शरीर का ज्ञान प्राप्त करो तब पता लगेगा कि, कि ये इतनी सुंदर कृति इतनी सुंदर प्रतिमा ये किसके द्वारा निर्मित है ये सुंदर सुंदर उंगलियां अगर उंगली ऐसे ही होती ना ऐसे सीधी हड्डी जैसे वो कहानी सुनाते ना कि देवताओं और असुरों को दावत दी गई तो असुरो और देवताओं के लिए एक शर्त थी कि भाई तुम्हारे हाथ में ये बांस खपच्चियां बांध दी जाएंगी तो बांस की खपची बांधी गई बांधेगी तब मोड़े कैसे क्योंकि वो यहां से यहां तक सीधी अब जो खाए तो वो पीछे को चला जाए सारा। तो असुर प्रति क्या है कि बस मुझे मिले और इस प्रवृत्ति ने असुरों का पेट भरने ही नहीं दिया क्यूँकी जो भी खाए वो पीछे जो भी खाए वो, वो पीछे अब देवताओं की बारी आई और उन्होंने कहा जो प्रजापति के महाराज अब उठो अब आपका समय समाप्त हुआ तो देवताओं ने क्या किया खपची तो उनके हाथ में भी बंधी थी क्योंकि सर दोनों के लिए थी कि दोनों के हाथ में बंधेगी एक ने दूसरे के मुंह में डाल डाल करके दोनों का भर दिए दोनों तृप्त हो गए दोनों आनंदित हुए तो देवताओं की वृद्धि क्या होती है दूसरों को खिलाकर के खुद खाना और असुरों की प्रवृत्ति होती है कि खुद खाओ दूसरे के लिए बचे कि नहीं बचे सब्जी बट रही है पाकशाला में एक व्यक्ति ये सोचे कि बस मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए बाकी को मिले कि नहीं मिले अपने कोई चिंता नहीं ये असुर प्रवृत्ति है खीर बट रही तो मुझे सबसे अधिक मिले वो देखता रहेगा कि इधर आती की नहीं आती है वो देखता रहेगा रहे कहेगा हाँ और डालो थोड़ा और डालो और वो यही नहीं देखेगा बीस पच्चीस लोग तीस लोग और बैठे है उनका भी तो ध्यान करो प्रवृत्ति क्या है ये प्रवृत्ति जो है हमें स्वार्थ की ओर ले जाती है तो कहते हैं कि ये जो इस तरह इस तरह जो है ज्ञान कर्म और उपासना का जो निरूपण है जो उसका वर्णन है वो सब वेदों में मिलता है और आगे कहते हैं कि मीमांसा का प्रारंभ अब ये मीमांसा मेरे लिए बहुत मीमांसा हो जाती है क्योंकि मीमांसा की मीमांसा करना मेरी मीमांसा कठिन हो जाती है क्योंकि बहुत साल हो गए छोड़े हुए तो इसलिए कुछ याद भी नहीं रहता है तो इसमें विशेष रूप से जो तो कह रहे हैं कि अथा तो धर्म जैसा ऐसा है इसमें कर्म विचार है अब इसमें कर्म विचार क्या है वो वो मेरी समझ में नहीं आया है। आप लोग स्वयं विचार कर ले मीमांसा वाले और कहते हैं कि इसमें अथ और अतः इन दो शब्दों के अर्थ के विषय में बड़ी मेहनत की है यानी अथ का जैसा कि अर्थ किया जाता है कि की का मतलब अब अब कब पहले कुछ कर चुके हो ना आप पहले कुछ कर चुके उसके बाद अब अथहात इस कारण से अब क्या करें भाई धर्म जैसा भाई धर्म के लिए जिज्ञासा करें धर्माय जिज्ञासा तो क्या कर चुके हम पहले तो वहां जैसा आता है वो युक्ति और प्रयुक्ति तर्क आदि देकर वेद अध्ययन जिसने पहले कर लिया है जिसने वेद में स्नान कर लिया है वो जाकर के अब धर्म की जिज्ञासा करे अब समझ में नहीं आता कि जब पूरे चारों वेद पढ़ लिए तब भी उसको धर्म की जिज्ञासा समझ में आई नहीं चार वेद में कितने वर्ष लगेंगे चार वेदों एक वेद में कम से व्याकरण पढ़ने में कितने वर्ष लगते है मैशी दयानंद जी महाराज की तो बात छोड़ दीजिए वो तो बहुत प्रतिभाशाली थे जी को कहते थे काल जीवा है ये दयानंद जी। काल जीवा बोलते स्वामी जी को तो हमारे आप देशों को तो कम से कम पांच सात दस वर्ष लग ही जाते हैं और एक एक फिर उसका उपवेद पढ़ो फिर उसका उपांग फिर उपांग पढ़ो फिर फिर सतमण और फिर बहुत सारा वैदिक जो बांगमय है इन सबका क्रम से अध्ययन करते हुए बहुत सारे वर्ष बीत जाएंगे तो क्या इन इतने बरसों में ये धर्म की जिज्ञासा ही समझ नहीं आई तो करते क्या रहे आप चारों वेद पढ़ेंगे ये थोड़ा सोचने की बात है तो वहां पर यही समझ में आता है कि चारों वेद पढ़ लिए ठीक है लेकिन वो धर्म अभी हम जीवन में उसका उपयोग नहीं कर पाए, पढ़ते रहे पढ़ते रहे हाँ ठीक है मीमांसा चल रही है अभी महाभारत चल रहा है अभी वे चल रहा है अभी सांग दर्शन चल रहा है अभी फलाना दर्शन चल रहा है पर स्वयं के बारे में सोचने का कोई विचार नहीं उतर उतर रहा है कि मेरा मेरा इस दुनिया में या मेरा इस समाज में कुछ कर्तित्व है मेरा इस समाज के लिए कुछ उपयोगिता है इस विषय में वो तब सोचता है जब वो मीमांसा में पहुंचता है क्योंकि वहाँ पर बाक्यों की संगति और बाक्यो की रचना और वाक्य दोष से बचने के लिए बहुत सारी विधियाँ वो आप लोग पढ़ते होंगे बड़ा आनंद आता होगा तो ये विषय आज समाप्त करते हैं अब